मुस्कुराते आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ ग्लोबल सब मीट में आए हुए कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं अभी हमारे साथ नेपाल से आए हुए कुछ मेहमान हैं उनसे बात करते हैं स्वागत है आपका क्या नाम है सर जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं बुद्धिराज बिंदरी जी नेपाल uh, से मैं सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर एट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक दिस मधुबन एफ़एम एम वन हंड्रेड सेवन पॉइंट आई एट एफ एम मेगा आई वाट टू थैंक्स ब्रह्मकुमारी यूनिवर्सिटी ग्रेट पार्टिसिपेट इन ग्लोबल 2025 थैंक यू वेरी जी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने धन्यवाद ज्ञापित किया यहाँ पहुँचाने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसका और मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सबमिट में जो अनुभव हुआ है उसको बताइए क्या अनुभव हुआ है साझा कीजिए हाँ meri honor very blessed uh, i have neighbors <coughs> been to the such place such a good management such a good hospitality such a sweet persons uh, i listened the different dialogues of the sister dk sister uh, who are deputed in these organizations for long decades uh, it was very nice the hospitality the hostel where is stay, staying and the food was very good food was very veget vegetarian food was very good and i found it itself the spiritual peace inside and inside peace from the inside when i just entered from the outside to enter uh, it is actually i think it is a heaven for me it is a heaven i have not reached at my in my life this heavenly place uh, for the last 5 days i am feeling very much happy very much enjoying i came with, I, with my family members one my son and my wife they are also enjoying this place uh thank you um, barmapita ko uh, giving me opportunity ji ji bahut bahut dhanyavaad my but... past karma uh, to come in this place yeah I, i am truly blessed i am very much thankful for the barmakumari family madhuban team नमस्कार kind of बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया यहाँ पर आकर आपको अंदर से शांति मिल रही थी और आपने पूरा इन्जॉय किया पूरे लेक्चर्स को और यहाँ का खाना वगैरह जो सात्विक भोजन आपने प्राप्त किया है जिससे आपका मन शुद्ध और पवित्र हो गया है तो आप पूरे अपने जीवन काल में इस तरह का कभी भी अनुभव आपको नहीं हुआ था जो आप पहली बार कर रहे हैं पूरे फैमिली के साथ आए हैं तो बहुत लकी हैं बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओम शांति मधु बनाया अच्छा। आंगन आया खुशियों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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आप सभी से मुलाकात हो रही है ग्लोबल सबमिट में जो आए हुए मेहमानों से तो अभी महेश ढाल हमारे साथ है उनसे हम लोग बातें करेंगे आप नेपाल से हैं स्वागत है महेश जी कैसे हैं आप धन्यवाद जी जी थोड़ा बताइए आप नेपाल में करते क्या हैं है अच्छा नेपाल से ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं था। और चार कंट्री में रहकर मैंने अपना नेपाल सेम्बेडर की भूमिका निभा की अरे वाह और उसके बाद में नेपाल टेलीविजन उसका नेशनल टेलीविजन उसका भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था चार वर्ष अच्छा जी से नेपाल का नेशनल प्रेजिडेंट था और अदर्स स्टेट वे मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर अभी है मैं काम करता और कॉलेज कॉलेज भी पढ़ाता तो अभी वर्तमान में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कौन सा स्कूल है किस टाइप का कॉलेज है अरे अच्छा, वाह अच्छा। <laughs> मैंने चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको अपने बारे में बताने के लिए और <laughs> ग्लोबल सबमिट से क्या मैसेज लेके जा रहे हैं इस ग्लोबल समिट का जो थीम था जिसका उस थीम का एकता विश्वास और भावी भा, भविष्य के लिए एक मैसेज था वो उसका जो स्लोगन था वो तो बहुत अच्छी था और इस, आ, इस जो सब प्रोग्राम हो रहा था उसी के अंडर में जो प्रोग्राम हो रहा था इसे आ, ओल्ड पीस के लिए भविष्य के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा नागरिक कैसे निर्माण होना चाहिए उससे उसका कैसे कैसे परिवर्तन कर सकती है इसका बहुत इंस्परिचुअल मैसेज इसलिए दे दिया है इसलिए हर क्षेत्र के आदमी का इंस्परिचुअल डेवलपमेंट द न्यू जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए इसका बहुत अच्छी मैसेज है <laughs> चलिए मैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि नए जनरेशन के लिए एक अच्छा <laughs> मैसेज यहाँ पर है एकता और विश्वास इस बात को आपने रिपीट किया है तो मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ आकर जो कुछ आपको अच्छी चीजें लग रही है उसे जाकर नेपाल में आप अपने परिवार के साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें डेफिनेटली डेफिनेटली ये तो जरूर दोस्त और कंट्री के लिए भी कुछ करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया महेश जी थैंक यू थैंक यू मधुबना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 नमस्कार आप बहुत ही सुंदर अनुभव सुनते जा रहे हैं सभी के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है आपको अभी नेपाल से लक्ष्मण गिरी हमारे साथ है उनसे बात करते हैं लक्ष्मण गिरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्ते धन्यवाद हम ठीक हैं एकदम खुश हैं यहाँ के अरे वाह और ग्लोबल सबमिट के बारे में कुछ बातें बताइए जो आपके अंतर आत्मा को छू गया यहाँ मुझे दो हुई। एक खुद को परिवर्तन करना है अब जी जी जी इसके लिए खुद को व्यवस्थित करना है दूसरा दूसरों को कैसे हम अच्छी संस्कार दे सकते हैं अच्छा बिहेव कैसे कर सकते है ये हमने करना चाहिए ये दो चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा चलिए लक्ष्मण गिरिजी बहुत अच्छी बात आपने बताया है और वैसे आप क्या करते हैं नेपाल मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ बोलते हैं अच्छा अच्छा मैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का प्रतिनिधि कर्म है कर्मचारी अच्छा। है बिल्कुल <laughs> बिल्कुल तो आप किस तरह का कार्य करते हैं वहाँ पर मैं एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में में काम करता एडो की पे है बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चलिए से क्या संकल्प लेके जा रहे हैं आप यहाँ से जाके मैं दो तीन बातें सबसे पहले तो खुद को परिवर्तन करूँगा मैं जो मैंने यहाँ सीखा जो मुझे अनुभव हुआ आ, जो मेरी अंतरात्मा ने ये करना है करके मुझे सिखाया यहाँ आके वो मैं कार्यान्वयन कर, करने की प्रयास करूंगा लगता है मैं कार्य करूंगा जी जी जी बहुत बढ़िया लक्ष्मण गिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतना अच्छा अनुभव धन्यवाद आपने हमें बुलाया <laughs> आपने का समय दिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी शुक्रिया